गंगा जल में जैसे फूल आवे एक बात आपको सुना है करता हूं। हमारे महात्माओं की ये राय है कि आजकल युग में सहन शक्ति का बड़ा ह्रास हो रहा है लोगों की आदत न प्यास सहने की थोड़ी न थोड़ी भूख सहने की न गर्मी सहने की न वर्षा सहने की एक दिन गर्मी पड़े तो आए आए मचा में ईश्वर को गाली देने लगे कि इतना धूप क्यों किया और एक दिन वर्षा आ जाए तो बोले राम राम नाको दम कर दिया तो सुन रहा है ये जो सहन शक्ति की न्यूनता जो मनुष्य के जीवन में आती जा तप की कमी है तप की कमी है और सहिष्णुता की कमी है ना? आराम से वेदांत मिले तो ठीक है है ना आराम से भक्ति मिले तो ठीक है, है ना? लेकिन आप लोगों ने तो महाराज यहाँ नीचे भी बैठ के है ना वेदांत सुना बिना बिस्तर के भी है ना टाट भी नहीं आ, पर्स पर बैठकर सुना तो आप लोग तो बड़े सहिष्णु मालूम पढ़ते हैं है ना <laughs> और देखो क्या नाम है हाँ होने नौ होने वाले हैं और आप लोग बैठे हैं कि भी आपकी सहिष्णुता है तो अब शांति पाठ कर लो और सायंकाल का जो कार्यक्रम है ना क्या वो तो साढ़े पांच से साढ़े तीन से साढ़े पांच है हाँ अरे निश्चलम निश्चर चित्तम एक ही पूर्जा प्रयत्नता यदा न चित्तम नच च विक्षिप्तः पुनः अनिंगन मनाभाम संपन्नम ब्रह्मदा हम पहले कोई पुस्तक पढ़ते थे तो उसमें निश्चलत निश्चरित चित्तम था तो याद हो गया है वो ऐसा और ये संपन्नम ब्रह्म तत्वता उसमें था तो वो याद हो गया है पाठ है निष्पन्नम ब्रह्म तत्वता वो बचपन में जैसी आदत पड़ जाती है ना मैंने बहुत घोटाया बहुत बहुत, बहुत, बहुत दोहराता था तो एक नंबर की बात तो पहले कह चुके हैं कि नीति नीति के द्वारा अनात्मत्वे न प्रतीयमान जो पदार्थ है है नहीं अनात्मा है नहीं अनात्मा के रूप से भासता है अनात्मा तो कोई है ही नहीं तो तुम्हारी ही नजर में जो तुमको अनात्मा मालूम पड़ता है उसका नीति नीति के द्वारा निषेध कर दो है वह नहीं ये नहीं समझना कि कोई जड़ है उसका निषेध करना पड़ता है कोई दुख है उसका निषेध करना पड़ता है कोई असत है उसका निषेध करना पड़ता है परंतु मालूम पड़ता है कि ये है हमसे न्यारा है ना तो ये गलत मालूम पड़ने का दंड ये है, है? कि नीति नीति के द्वारा निषेध करो अब बच रहा निषेधावशेष निषेधावधि अशेष विशेष निषेधावशेष जो बच रहा अपना आपा वो तो ब्रह्मस्वरूप है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजाती ये बिजाती स्वगत वेद सुन और ज्ञात हो गया तो एक मन नहीं हजार मन फुरफुराते रहे है ना फिर तो न जागरती न निद्राती वो जो महापुरुष है जिसको परमार्थ ज्ञान हो गया न जागरती न निद्राते न जागता है न सोता है नोन मिलती न मिलती न कभी आंख खोलता है न बंद करता है अहो परदशा कापी वर्तते मुक्त चेतसहा उसकी तो परदशा है लेकिन ये प्रसंग जो चला वो उसके लिए चला है न जो एक ही झटके में पार नहीं हो गया उत्तम अधिकारी के लिए नहीं मंद मध्यम अधिकारी के लिए ये प्रसंग चला कि मन का निरोध करना चाहिए तो उसको बोले कि चित्त को समझावे कि अरे मेरे प्यारे मन तू इस दुख में क्यों फंसता है इस जड़ का चिंतन क्यों करता है इस असत में क्यों जाता है उसको समझा समझावे देखना ये आत्मा तो सत है चित है आनंद है है ना? अविनाशी है परिपूर्ण है अद्वितीय है नित्य प्राप्त है हैं? ये समझावे मंद मध्यम अधिकारी को चाहिए कि असत अचित दुख की ओर से मन को निवृत्त करे और सत चित्त आनंद अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय आत्मा की ओर समझा बुझा करके उन्मुख करे और ऐसी उन्मुखता की दशा में जब लय होने लगे तो चित्त को जगावे और जब विक्षेप होने लगे तो शांत करे और जब अंतराल अवस्था में आके पड़ जाए तो भी सावधान हो जाए सजग हो जाए और जब समता आवे तब चित्त को विचलित न करें। लेकिन ये जो समता आती है चित्त में उसमें भी एक बड़ा खतरा है है ना? वो क्या खतरा है कि समता में से आदमी सुख चूसने लगता है आस्वादन करना भोजन करना ठीक है परंतु स्वाद में फंसना ठीक नहीं है ना आनंद को विषय मत बनाओ ज्ञान को आकार मत दो, तो सत्ता को विकार मत दो। आनंद को विषय मत बनाओ का ये मत समझो कि वो मिठाई में से आता है स्त्री में से आता है धन में से आता है है ना तुम आनंद स्वयं हो वो तो तुम्हारी चाशनी तुम चासनी हो है ना? और सब तो रीठी सीठी चीजें हैं हो ना आने वाले तुम ही हो है ना जिससे प्रेम करो वो सुखद स्वरूप हो जाए लेकिन वो सुख तुम्हारा है तो आनंद को विषय मत बनाओ विषय का नाम आनंद नहीं है आत्मा का नाम आनंद है है ना? उसको जबरदस्ती विषय में मत छूसो विषय मिले कि नहीं मिले आनंद तो तुम्हारा अपना है अपने को पराधीन मत बनाओ ऐसा कपड़ा मिलेगा तब आनंद ऐसा खाना मिलेगा तब आनंद है ना ऐसा बच्चा मिलेगा तब आनंद ऐसा मकान मिलेगा ऐसी मोटर मिलेगी तब आनंद अपने आनंद को शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ना और सुख के निमित्त और दुख के निमित्त इनमें मत डालो अपने आनंद में निमित्त निमित्ती भाव की कल्पना मत आने दो नास्वादय सुखम तत्र ये मंद मध्यम अधिकारी को मन का अनुरोध करके परादशा प्राप्त करने के लिए साधन बता रहे हैं सुख का आस्वादन मत करो, क्योंकि जो अपने सुख में फंस जाता है वो हिंसक हो जाता है योग दर्शन में ये बात व्यास जी ने लिखी है नानुकहत्य भूतानी भोगत संभवती अपने सुख में जो फंसेगा वो हिंसा करेगा है नो कहेगा दूसरा भूखा रहे चाहे खाए हमको तो चाहिए दूसरा गरीब रहे चाहे धनी रहे हमको तो चाहिए दूसरा मरे चाहे जिए हमको तो चाहिए ना तो जैसे दुनिया में स्वार्थी आदमी होता है ऐसे ही स्वसुखी आदमी भी हो जाता है ना रोज व्यवहार में देखते हैं खाते समय देखते हैं कि हमको मिल जाए दूसरे को मिले जाए, है ना मोटर में बैठते समय देखते हैं हमको मिल जाए दूसरे को मिले जाए, घर में कपड़े के लिए देखते हैं हमको मिल जाए दूसरे को नहीं मिल जाए तो जो स्वार्थी होता है वो हिंसक होता है और जो स्वस होता है वो भी हिंसक होता है प्रेमी आदमी स्व नहीं हो सकता ये तो आप जानते हैं जो किसी से प्रेम करेगा वो स्वसुखी नहीं होगा हो प्रेम में भी स्वसुख प्रधानता नहीं है और ज्ञान में तो स्वसुख प्रधानता होगी कहां से तो सुखा स्वादन यदि करेंगे तो वृत्ति बनेगी तो सुख हो जाएगा विषय और सुखाकार वृत्ति हो जाएगी करण और हम सुखी ये हो जाएगा अभिमान और ये जो त्रिपुटी बनेगी वो परमार्थ का बोध होने नहीं देगी है ना इसलिए ना स्वादित संस्कृत साहित्य में जो सिद्धि ग्रंथ है ना सिद्धि ग्रंथ सिद्धि ग्रंथ कैसे हैं नैष्कर्म सिद्धि है वो साधनावस्था नैष्कर्मी है इसको सिद्ध करती है नित्य प्राप्त जो आत्मा है उसकी प्राप्ति के लिए कर्म उपासना योग की जरूरत नहीं है नष्कर्म मात्र से ही उसका साक्षात्कार होता है उसको निष्कर्म सिद्धि बोलते हो अद्वैत सिद्धि है उस सत्ता की सिद्धि है सत्ता के सन्मात्र की, की सिद्धि स्वराज्य सिद्धि है ज्ञान तो मात्र की सिद्धि और एक ग्रंथ है ब्रह्म सिद्धि बहुत पुराना है उसका नाम ब्रह्म सिद्धि है मद्रास से छपी है उसकी दो टीका अभी मद्रास सरकार ने और नई छापे है मद्रास सरकार संस्कृत के पुराने ग्रंथों का प्रकाशन कर रही है तो उस ब्रह्म सिद्धि में ये आया कि आत्मराग भी नहीं होना चाहिए आत्मराग आत्मराग क्योंकि रागाकार वृत्ति में रागी पने का अभिमान आ जाएगा और तब ब्रह्मबोध नहीं होगा तो ना स्वादित सुखम तत्र चित्त भले समता को प्राप्त हो जाए लेकिन अगर ये कहोगे कि समता में सुख है तो क्या नतीजा निकलेगा विषमता में दुख है और जीवन में समता विषमता दोनों आवेगी तो जब समता आवेगी तब सुखी हो जाओगे और जब विषमता आवेगी तब दुखी हो जाओगे है ना अरे भाई कहो कि चित्त शांत है तब सुख है तो जब विक्षिप्त चित्त होगा तो तुम्हारा दुखी हो जाओगे ये दुनियादार लोग क्यों दुखी होते हैं वो तो कहते हैं हमारा प्रीतम हमारी आंख के सामने रहे है ना अब देखो आंख के साथ जोड़ दिया प्रेम हो दुखी होने का ये कारण है वो प्रेम तो दिल में है प्रीतम साथ रहे तो भी सुख प्रीतम दूर रहे तो भी सुख क्योंकि प्रेम की उपस्थिति ही सुख है इसमें देरी या दूरी देरी काल में और दूरी देश में स्थान और समय इस सुख के इस प्रेम के प्रतिबंधक नहीं है तो अब देखो नास्वादयित सुखम तत्र उस अवस्था में सुख का अध्यारोप मत करो उस अवस्था में सुख का अभ्यास मत करो यदि अवस्था में सुख का अभ्यास करोगे तो तकलीफ पाओगे बोले कि तब कैसे रहे निसंग ये दूसरी दूसरी बात बताई हो निसंग वो अवस्था भी आवे तो ठीक और जाए तो ठीक निसंग उसके साथ संग मत करो अरे गुरु इतना बना सो बिगड़ गया अब बनाओगे तो कहां रहेगा हमारे मोकलपुर के बाबा ऐसे बोलते तो। गुरु अब इतनी बड़ी दुनिया तो देखो सिर पड़ी है और करोगे तो ये बढ़ेगी घटेगी कहां से अब देखो संसार में क्या है संसार में ऐसे बोलेंगे है ना अब करने का समय है वेदांत में बोलेंगे अब साध्य साधन भाव कारण भाव दृष्टा दृष्ट भाव है ना भोक्ता भोग्य भाव इनके त्याग का समय है मनुष्य की नजर छोटी चीज पर जाती है नसंगोभव निसंगोभव अच्छा तो ऐसे भी बोलते हैं कि सत्संग दुस्संग में तेजत्व ना दुसंग तो भी छोड़ो सत्संग भी छोड़ो लो दो है माया सऊ दो समान हथकड़ी चाहे लोहे की बनी हो हथकड़ी बेड़ी चाहे लोहे की बनी हो चाहे सोने की बनी हो है तो समान ही ये दृष्टांत है दृष्टांत क्या है कि चित्त की अमुख अवस्था बनी रहे ये तो सृष्टि में कभी होने वाला नहीं है वो तो जाएगी जाएगी जाएगी और जाएगी तो जो दृष्टा है उस असंग होकर रहना चाहिए है ना जैसे शीशा है कितनी चीजें सामने आई और चली गई आती आया शीशे में से उसकी परछाई आती हुई चली गई हो घोड़ा आया गद्दा आया सुअर आया परछाई शीशे में सब की पड़ी पर कोई अपना संस्कार छोड़ के तो नहीं गई ना शीशे में किसी का संस्कार पड़ता है शीशे ने किसी की फोटो नहीं ली ऐसे अपने ज्ञान को अपने चित्त को ऐसा बनाओ सामने से आया अपनी परछाई डालता हुआ निकल गया अपना संस्कार नहीं छोड़ गया अपनी फोटो नहीं छोड़ गया असल में सत्ता में फोटो नहीं पड़ती है नहीं तो आग से जल कैसे जाते है ना? देखो ये चना है ना चना चने में बीज का संस्कार है ना बीज संस्कार से युक्त पंचभूत को ही बीज विशेष के संस्कार से युक्त है ना पंचभूत के एक अंश को ही तो चना बोलते हैं ना, लेकिन आग में जला देने के बाद क्या राख में वो बीज का संस्कार रहता है इसी प्रकार ये जो अपने अंतकरण में विशेष विशेष बीज के संस्कार मालूम पड़ते हैं ना? एक बार ज्ञान की आग में अंतकरण को भस्म कर दो फिर संस्कार नहीं है तो निस्संगो भवे समाधि से भी निस्संग होना यह नहीं कि जिस दिन ध्यान करने का मौका नहीं मिला और सिर्फ पीटने लगे कि हाय हाय आज ध्यान ही नहीं हुआ है न रोते हैं लोग कि आज भजन करने का मौका नहीं मिला और वह अगर हमारे चेले हों तो हम उनको बतावें कि जितनी देर तुम रोते हो है ना उतनी देर ध्यान कर लो अगर पांच मिनट तुम ये रोते हो कि हमको ध्यान करने का मौका नहीं मिला तो तुम पांच मिनट ध्यान ही क्यों नहीं कर लेते रोते क्यों हो तो निसंग तो होवे निसंग होवे कैसे उसका साधन क्या चाहिए बोले तो प्रज्ञया होवे तो इसका मतलब ये हुआ कि सुख का आस्वादन जो है वो दुख है उसमें दुख का बीज है और उससे बचने का उपाय निसंगता है है ना और निसंगता होती है प्रज्ञा से इसका मतलब है कि संग होता है अप्रज्ञा से बेवकूफ लोग फंसते हैं फंसना समझदार का धर्म नहीं है फंसना बेवकूफ का धर्म है जो कहता है कि आ बैल मोर मा आ जा आसक्ति मेरे साथ चिपक जा तो अप्रज्ञा जो है है न माने मूर्ख जो है मूर्खता जो है वो आसक्ति का मूल है मूर्खता में से आसक्ति निकली और आसक्ति में से सुखा स्वादन रूप दुख निकला तो प्रज्ञा बनाओ तो ये कहो कि हम पेड़ को देख के उससे प्रज्ञा लेंगे और पौधे को देख के उससे प्रज्ञा लेंगे है न डॉक्टर लोग जो हैं वो पशुओं पर प्रयोग करके प्रज्ञा बनाते हैं ना आ, ये इंजेक्शन पशु को लगाओ देखो क्या असर पड़ता है ये भोजन बंदर को खिलाओ है ना खरगोश को खिलाओ है ना वहां से अनुभव ले लेके अपनी प्रज्ञा इकट्ठी करते हैं और ये जो प्रज्ञा है ये बाह्य विषया नहीं है हो आत्मविषय प्रज्ञा है प्रज्ञानम प्रज्ञा स्वरूपे नहीं बनसंगोभवे प्रज्ञा प्रज्ञा प्र। समझदारी नहीं खोना दुनिया की किसी चीज के लिए अपनी समझ को मत बिगाड़ना दुनिया में किसी सुख के लिए अपनी समझ मत बिगाड़ना दुनिया में किसी आदमी के लिए अपनी समझ मत बिगाड़ना दुनिया में कोई स्थिति प्राप्त करने के लिए अपनी समझ मत बिगाड़ना अर्थ के लिए भोग के लिए कर्म के लिए समझ नहीं बिगाड़ना हो यही अपनी सबसे बड़ी सातन है ये बानप्रस्थ अवस्था तक ये साथ देती है नन्यास में इसका भी त्याग करना पड़ता है ये प्रज्ञा के साथ जो आत्मा का होना है ना, इसको बानवप्रस्थ बोलते हैं और प्रज्ञा के द्वारा भोग करना ये गृहस्थ अवस्था है और प्रज्ञा प्राप्त करने की कोशिश करना ये ब्रह्मचर्य अवस्था है प्रज्ञा प्राप्त करने की कोशिश ब्रह्मचर्य प्रज्ञा का भोग गारहस्थ्य आश्रम और बिना भोग के प्रज्ञा का साहचर्य बानप्रस्थाश्रम और प्रज्ञा का बाद ये संन्यास निश्चलन निश्चर चित्त एकी कुरिया प्रयत्नत ये चित्त जो है निश्चर इसका स्वभाव क्या है निकलना ये चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही होता है वो हो। पहले तो घर में से निकल जाए बाहर घर में बैठना नहीं पाता है और यदि बाहर निकलने को न मिले तो तो दरवाजे पर खिड़की पर कहीं न कहीं खड़े होकर के है ना रास्ते की ओर देखते रहना ये चंचल स्वभाव का सूचक है तो ये जो हमारी मनोवृत्ति है ना ये भी निश्चरत है मौका मिला और अपने घर का तो इसको ख्याल ही नहीं दूसरे के घर का ख्याल अपने घर में बढ़िया से बढ़िया रोशनी लगी हुए तो नजर नहीं जाएगी हो कि कैसी लगी है और दूसरे के घर में बढ़िया देख के आओ तो क्या याद रहती है कि भाई रोशनी हो तो वैसी हो इसी को चित्त देखो स्वभाव है ना हम कितनी बढ़िया साड़ी पहने हैं इसका ख्याल कम होता पर दूसरे की कितनी बढ़िया साड़ी देखी है इसका ख्याल ज्यादा होता है इसी को बोलते हैं निश्चरित चित ये चित्त जो है ये निश्चरत है निश्चय हो गया निशिचर हो निशिचर को तो निश्चर बोलेंगे संस्कृत में वो तो शब्द जो है ना वो अलंत है ना निश। निशाचर भी है निशिचर भी है और निश्चर भी है वो निशिचरत ही थी निश्चरा और निशिचर दो रूप बनेगा सब कमी का लोप होगा नहीं होगा तो निश्चरक ये यांधेरे में भटक रहे हैं अच्छा देखो अब दूसरी बात सुनाते हैं चित्त असल में कहीं निकल के जाता नहीं है ना? जैसे आदमी पलंग पर पड़े पड़े सपना देख लेता है या घर में बैठे बैठे मनोराज्य कर लेता है ना बाहर का ऐसे ये मनी दिल्ली कलकत्ता मद्रास है न्यूयॉर्क लंदन अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह जाते नहीं है कहीं है ना लेते लेते उनका ख्वाब देखते रहते हैं दिवा केवल कल्पना ही होती है जाना आना नहीं होता तो इसको निश्चल बना रहे अरे बाबा जरा पक्का हो जा क्या इधर उधर भटकता है और निश्चल करके एक ही कुरिया आप दृष्टा की दृष्टि है तो द्रष्टा से जुदा नहीं है स्वयं प्रकाश की एक रश्मि है तो अधिष्ठान में अध्यस्त है तो है ना मुझसे अलग क्या है तो इसमें जतन करे हो मंद मध्यम अधिकारी को चाहिए कि अपने चित्त को अपने से अभेदापादन करें परशा वाले के लिए नहीं है ये यदा न चित्तम चित्ता न चिप्यते पुनः अनिंगन मनाभासम संपन्नम निष्पन्नम ब्रह्म तत् वो तो बचपन के जो श्लोक अशुद्ध याद हो जाते हैं ना वो अशुद्ध ही रहते नलीयते चित्त हे भगवान ये जो लोग मानते हैं कि हमारा चित्त अज्ञान में लय होता है पहले हम भी ऐसे ही मानते थे विवेक चूडामणि का वो श्लोक ऐसा याद था सुषुप्ति सकले विलीने तमोभिभूता सुख रूप में में सब विलीन हो जाता है और तमस छा जाता है और सुख रूप को प्राप्त होता है हम कहते थे कि सुषुप्ति काल में चित्त अज्ञान में लीन होता है और समाधि काल में चित्त ज्ञान में लीन होता है और बोध काल में चित्त का बाद हो जाता है अब महाराज ज्ञान हो गया है तो ना अपने कुग्रह जान गए और एक शरीर में आई सुषुप्ति बोले कि हे ज्ञानी जी तुम्हारा ये चित्त कहां लय हुआ है तो बोले कि अज्ञान में लय हुआ है कब तो बोले भाई अभी तुम्हारा अज्ञान जो है ना वो है तब उसी में चित्त लय होता है ब्रह्मज्ञानी का जो चित्र है वो जागते में भी ब्रह्म है और सोते में भी ब्रह्म है वो आ, क्योंकि जिसका जहां अज्ञान मिट गया ना अज्ञान नहीं मिटता ये भी एक बात आपको बताता हूं अज्ञान मिटता नहीं क्यों नहीं मिटता ये तो सकल वेदांत विरुद्ध भाषण हो गया बोले नहीं सकल वेदांत विरुद्ध भाषण नहीं है सकल वेदांत सार सर्वस्व भाषण आई है क्या कि अज्ञान है कि अज्ञान कल्पित है है ना अज्ञान कल्पित है अच्छा तो ज्ञान होता है कि ज्ञान कल्पित है नारायण ज्ञान कल्पित है बोला कल्पित ज्ञान के द्वारा कल्पित अज्ञान की निवृत्ति होती है शुद्ध ज्ञान में न निवर्ती अज्ञान है न न तो निवर्तक ज्ञान है निबर्ति ज्ञान निभरती अज्ञान और निवर्तक ज्ञान दोनों करते हैं बोला तो बंध्या पुत्र न पैदा हुआ और न तो मरता है न तो अज्ञान है और न तो उसकी निवृत्ति होती है है ना वो तो यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहन अखरा है ना जैसे है ना? जैसी शीतला देवी वैसा उनका वाहन खर तस पूजा चाहिए है न जसदेवता तस पूजा तथ पूजा चाहिए जस देवता ये तो कल्पित अज्ञान की निवृत्ति के लिए तत्व मत्यादि महाभारत के, के द्वारा कल्पित ज्ञान जो है वो कल्पित ज्ञान ही अज्ञान को निवृत्त करता है अब ज्ञानी महाराज की क्या स्थिति है कि उनके एक तो ज्ञान पैदा हुआ और दूसरे जब वो सोते हैं ना तब उनका सारा ज्ञान अज्ञान लय हो जाता है ना? ना है नारायण तो ये बंध्या पुत्र का जन्म हुआ बंध्या पुत्र की मृत्यु हुई बंध्या पुत्र की सुसुक्ति हुई बंध्या पुत्र का स्वप्न हुआ बंध्या पुत्र का जागृत हुआ नारायण ये हुआ क्या तो नारायण तो वो जो काले सकले विनीमय समो भीभूत सुख रूप में थी उसका अभिप्राय दूसरा है यदा नलीयते चित्तम जब मनुष्य ऐसा कर लेता है मंद मध्यम अधिकारी जब अपने चित्त को ऐसा बना लेता है कि वो लीन न हो और विक्षिप्त न हो घर में सोते मत रहना और दिन भर घर से बाहर घूमते मत रहना हो तो एक एक ने कहा कि हम बाहर तो नहीं जाते हैं पर क्या करते हो कि पलंग तोड़ते रहते हैं है ना? तो घर में रह के पलंग तोड़ना ये क्या है क्या ये लीन होना है है तो ना? और दिन भर भटकते रहना ये विक्षिप्त होना है बोले तो फिर कैसा करें तो अरे जरा शांति से बैठो तो घर में बाबा है तो ना इतना बढ़िया मकान मिला है तुमको जरा इसका भी तो मजा लो अनिंगनम अनाभाम अनिंगनम निवात दीप कल्पाम देखो मनुष्य के जीवन में जागना जितना जरूरी है सोना उतना जरूरी है कि नहीं है उतना ही जरूरी है हो और सोना जितना जरूरी है जागना उतना जरूरी है कि नहीं है इसी प्रकार काम करना जितना जरूरी है विश्राम लेना भी उतना ही जरूरी है जो विश्राम नहीं लेगा वो पागल हो जाएगा ये महाराज बाबा जी लोग जो एकांत में रहते हैं ना आप लोग यहां से समझते होंगे तो दिन भर समाधि लगाते हैं कहीं तो वो तो हरिण की तरह हरिन की तरह छलांग भरते हैं वो दंडक दंड बैठक करते हैं झाड़ू लगाते हैं तो न यहां से वहां गंगा किनारे आठ मील चले गए दस मील चले गए जितना जरूरी है विश्राम लेना उतना ही जरूरी है काम करना जितना जरूरी है काम करना उतना ही जरूरी है विश्राम लेना है ना।, ना? मन की इस अवस्था को इस दशा को समझना चाहिए अनिंगनम अनाभाम अनिंगन रहे और विषयाकार को तो न पकड़े अनिंगदम्बरी अचलभ इंगन जैसे बच्चा रेंगता है ना रेंगता तो रेंगे नहीं अनिंगनम और अनाभाम विषय रूप से भासित न होए। बोले संष्पन्नम ब्रह्म तत् बोले ये चित्त जो है वो अचल होकर ब्रह्म रूप हो गया कल किसी ने हमको याद दिलाई बात पुरानी एक महात्मा रहते थे महात्मा कई तरह से रहते हैं वो कोई राजा जुराज की तरह रहते हैं कोई बालक की तरह रहते हैं कोई भिखारी की तरह रहते हैं कोई योगी की तरह रहते हैं बोला जोगिनो खोगिनो रागीगिणस की तरह ये स्वराज्य सिद्धि का श्लोक है दृश्य ते ज्ञानीना नई ज्ञानी अमुख रूप में रहे ऐसे उसको नहीं बांध सकते हर ज्ञानी की पोशाक एक होनी चाहिए हर ज्ञानी की भाषा एक होनी चाहिए हर ज्ञानी की बैठन चलन बोलन एक होनी चाहिए एक ऐसा ख्याल करना तरह तरह से काशी में स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती थे आ, वो महाराजोपचार से रहते थे स्वामी दयानंद से जिनका शास्त्रार्थ हुआ था ये बात प्रसिद्ध थी महाराजोपचार से रहते थे देखो जोगी अरविंद के रहनी दूसरी थी है कि नहीं और रमण महर्षि की तो दूसरी थी आ, ड़िया बाबा जी की दूसरी हरि बाबा जी की दूसरी परम प्रकाश जी की दूसरी तपोवन जी की दूसरी स्वतंत्र होते हैं तो एक महात्मा थे वो बाल भाव से रहते थे तो वो जंगल में रहते थे पेड़ के नीचे तो ये खड़िया होती है ना जिससे पटरी पक, पर लिखते हैं वो भी उनके पास पड़ी थी ये काली काली लकड़ी की पटरी वो भी पड़ी स्लेट भी पड़ा खिलौने भी पड़े एक वो के नीचे रह रहे बाबा गए उनके पास गए बैठे आके बातचीत हो गए चैतन महाराज भवो बारी थी मरुमृषा समाना अनुच्छिद यह भाकत नहीं आना यह संसार का जो समुद्र है यह मृगतृष्णा के जल के समान है अनुच्छीन यह भाकत नहीं आना बोले तो यही बोले नहीं बोले तुम्हें थोड़ा तो, तो बाबा ने उनसे पूछा सत्संग होने के बाद कि मैंने सुना है कि तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है तो क्या सचमुच तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है तो महाराज पहले तो पटरी पर लिख, लिख रहे थे कहीं खिलौने से खेल रहे थे बात करते जाते थे जब पूछा तो छलांग भर के पेड़ पर चढ़ गए बहुत कुट थे। पेड़ पर चढ़ गए थे तो बंदर जैसे करते हैं ना वैसे बोले कि काल देखता है खाल देखता है न अरे बालक देख बाल बाल देख बाल काल मत देख खाल मत देख बाल देख बाल मान बाल्यष्ठा तिष्ठासे तो ज्ञानी पुरुष जो हैं कैसे रहते हैं अनाभासन अनाभासन अना का अर्थ है आभास नहीं हो रहा है मन मैं पापी ये आभास है वो मैं पुण्यात्मा ये आभास है मैं सुखी आभास है मैं दुखी आभास है मैं संसारी आभास है मैं परिच्छिन्न आभास है अरे ये झूठा जो आभास है उसको मैं पर काय को डालते हो खांस रहा है विषय और उसको कह रहे हो मैं पाप पूर्ण सुख दुख परिच्छिन्नता संसार है ना इसके साथ अपने को क्यों बांधते हो ये सुख की कुंजी है हो ये नहीं समझना कि बेकार है ना ये बच्चे भी अगर इस बात को तो समझ जाएं उनके ध्यान में ये बात आ जाए छोटी छोटी चीज की है ना जो परवाह है इसके लिए दुखी हो गए उसके लिए दुखी हो गए है ना? नीतर से सुख भी मानते हैं दुख भी मानते हैं दुख भी मानते हैं सुख भी मानते हैं है। अनाभा मन को विचलित मत मन विचलित ना हो आत्मस्वरूप हो आत्मा की प्रत्येक अवस्था मन की प्रत्येक अवस्था आत्मा में ही अध्यस्त है वो तो ये ज्ञान तो होता है उत्तम अधिकारी को और मंद मध्यम अधिकारी को है तो ना, अपने मन को निश्चल बना के और तो अनाभा बना के न तो एक बार की बात है हमारे उधर समझो आगरे जिले में एक खाड़ा नाम की जगह, खाड़ा गांव है तो एक बार वो वेदांतियों के गांव के नाम से मशहूर हो गया था जो देखो महाराज सो उपाधि और उपहित और अध्यास अधिष्ठान की चर्चा करता हुआ है ना कि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल वृत्ति लगा रहे हैं वृत्ति माने वृत्ति प्रभाकर विचार सागर वृत्ति प्रभाकर तत्वानु तत्वानुसंधान नहीं बोलते तत्वानुसंधान तत्वानु, तत्वानु। इसकी चर्चा चल रही है और जो देखो सो वेदांत की चर्चा कर रहा है प्यारे लाल चौखे लाल नूरे लाल है ना सारा नाम तो ऐसा था हम पहले पहल वहां सन चौतीस में उन लोगों ने हमको बुलाया था पंचदशी सुनाने के लिए उड़िया बाबा जी महाराज ने पसंद कर लिया तो करपात्री जी थे तो करपात्री जी महाराज तो उपनिषद सुनाते थे विश्वेश्वर आश्रम जी थे उनके गुरुजी जीव से कर्पात्री जी ने पढ़ा था वो प्रवचन करते थे उड़िया बाबा जी से प्रश्नोत्तर होता था मैं पंचदशी सुनाता था न बड़ा भारी सत्संग हुआ हो हजारों तो आदमी दस हजार आदमी इकट्ठे आवागढ़ के राजा थे उनकी ढोलक बजे सूर्य क्या नाम सूर्य पाल संग सूर्य पाल संग वहाँ ये प्रश्न उठा अनिंगन मनाभाम संपन्न ब्रह्म तत्दा चित्त का लय नहीं हुआ तो सुषुप्ति चली गई है ना? और न तो विक्षिप्यते पुनः तो जागृत स्वप्न चला गया और अनिंगनम से अंतराल अवस्था चली गई पहले बताया था ना अंतराल अवस्था सगासायम बिजा नहीं याद है ना तो विक्षेप गया इससे तो जागृत और स्वप्न चला गया और लय गया इससे सुषुप्ति चली गई और अनिंगनम से वो जो अंतराल अवस्था जो कषाय बताया था ना वो गया अभी अनाभाषण क्या है अब तो देखो इतनी बत्तीस वर्ष पहले की बात याद आ गई है श्लोक पढ़ने से तो विश्वेश्वर आश्रम जिसे पूछा उन्होंने तो कुछ बताया कत्तात्री जी महाराज ने कुछ बताया तो यही प्रश्न अब चलने लगा जो महात्मा आवे अभय आनंद अभय राम जी आए थे तो बड़े भारी वेदांति हर नाम दास जी आए थे बड़े बड़े बेदार अब यही प्रश्न सब जगह चले उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा प्रश्नोत्तर में उड़िया बाबा जी महाराज जैसा निपुण कोई दूसरा महात्मा देखने में नहीं आया हो है ना व्याख्या करना दूसरी बात है और और उत्तर भी कैसा अगर प्रश्नकर्ता एक शब्द में प्रश्न करे तो बाबा का उत्तर भी एक शब्द से आगे न बढ़े हो आ, एक ने पूछा कि महाराज जीव तो कमजोर है ये कैर इसको बैराग्य कैसे होगा बोले कि हाँ भैया अब ईश्वर बैराग्य करेगा उम्र नहीं कर बोले बाबा जीवन मुक्ति श्रेष्ठ की विदे मुक्ति प्रश्न दोनों अमंगल है बोले बाबा गुरु क्यों बनाना चाहिए बोले मुझसे क्यों पूछता है देव को पूछना ही तो गुरु बनाना हुआ ना ना है बस नो बाबा आप शिव हैं हाँ विष्णु दूसरा बोला आप राम हैं बाबा हाँ बोले आप विष्णु हैं बाबा हाँ बोले बाबा का बाप ब्रह्मा भी हैं विष्णु भी हैं शिव भी हैं सब कैसे राम भी हैं सब कैसे हैं बोले अरे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो मालूम पड़ता है ना और इसमें एक एक में जो ब्रह्मा हैं विष्णु हैं शिव हैं राम हैं है ना ये सब मेरे स्वरूप में चिंगारी की तरह उड़ते रहते हैं है ना ये सब अध्यस्त हैं है। ऐसे बोलते न उनसे पूछा गया कि अनाभाषम का क्या अर्थ है महाराज तो गोले कि सुखा स्वाधन ही आभाषम